इतना भावाभिभूत हो गया कि रात जब सब सो गए दूसरे दिन तो वो उठा उसने पिंजड़ा खोल दिया उसका और कहा प्यारे उड़ जा अब रुक मत मगर तोता उड़ा नहीं पिंजड़े के सीकियों को पकड़कर रुक गया कवि के हृदय में बड़ी दया आ गई थी स्वतंत्रता का ऐसा प्रेमी